यम युपते शिव ब्रह्मे वेद नो बुद्ध पटवा प्रमा पटवर्ते नैया अर्न थ सनरता शसनरता कर्मेदिमी मगा सोयो विदा तुब्छित फल त्रैलोक्य नाथो हरि वंदे नंद राधिक परमेश्वरी गोपिका परमा शुद्धा deen shakti rupini <coughs> namah kamalana bha Nama Kamalaleine <Sings> Nama Kamala Padaiye Namaste Kamale यो विदा पूर्व जो वैदि तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपदे परमहस मृद्यमान पुंडली काम रस पिपास महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को बताया यद्यपि अनादिकाल से अब तक निरंतर प्रयत्न करने के पश्चात भी अध्यावधि इन दोनों प्रश्नों का समाधान नहीं हो सका किंतु हम नित्य हैं अत तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक समाधान न हो जाएगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता अत शब्द प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों शास्त्रों के द्वारा समाधान निकालना होगा वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं, एक ब्रह्म एक जीव एक माया इन तीनों में हम जीव हैं। क्योंकि हम जीवित हैं और जहां रहते हैं उसको भी जीवित रखते हैं और जब हम इस शरीर से चले जाते हैं तो ये शरीर व्यर्थ हो जाता है अर्थात जड़ हो जाता है सड़ जाता है तो ब्रह्म पर विचार किया गया कि जो बड़ा हो अनंत मात्रा का हो जिसके बराबर कोई ना हो और जो दूसरे को भी बड़ा करे वो ब्रह्म है तदर्थ अनेक प्रमाण वेदों आदि के दिए गए पश्चात बताया गया यह ब्रह्म दो स्वरूपधारी है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण सविशेष साकार ब्रह्म और यह भी बताया गया कि यह ब्रह्म शक्ति युक्त है सच्चिदानंद है और ये जब जैसा चाहे वैसा बन जाता है इस ब्रह्म अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा माने आश्रय सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम गीता चौदह सत्ताईस यदा पश्य पश्च्य रुक्म वर्णम करता रीशम पुरुषम ब्रह्म ये ब्रह्म की योनि है कारण है आश्रय है अवलंब है आधार है श्री कृष्ण और समस्त शक्तियों का प्राकट्य श्री कृष्ण में ही होता है ब्रह्म में थोड़ी शक्तियों का प्राकट्य होता है अपने स्वरूप की रक्षा आनंद स्वरूप की रक्षा आदि के लिए ब्रह्म की सत्ता होती है और कृपा आदि गुण या कोई आकार या कोई लीला या कोई परिकर आदि ब्रह्म में नहीं होता वो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण सबके आदि कारण है उनका कोई कारण नहीं वो सबके आधार हैं उनका कोई आधार नहीं वे भक्त बत्सल है वे सबके भीतर बैठकर उसके कर्मों का हिसाब रखते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं और सर्व व्यापक भी हैं, और लीलाधारी भी हैं। और मनुष्य शरीरधारी भी हैं और भक्तों के आधीन भी हैं उनके लोक भी हैं उनके स्वांश भी हैं उनके विभिन्नांश भी हैं और जितने स्वांश विभिन्नांश आदि हैं सब उनके आधीन हैं, उनके दास हैं और जीव से उनका भेदा भेद संबंध है ये जीव उनकी शक्ति है तटस्थ शक्ति और उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में वेद में कहा गया गोपाल गोपालतापनीयोपनिषद ने कृषि भूवाचक शब्दों निवृत्ति वाचक तय्यम परम ब्रह्म कृष्ण इतधीये गोपाल तापनीयोपनिषद का पहला मंत्र परम ब्रह्म है श्रीकृष्ण यस्मा पर किन्णी न ज्यास्ति कश्चि वेदों का चैलेंज है तमीश्वराण परम महेश्वर तम देवता परमच दैवत श्वेताशतरोपनिषद छे सात सकारणम करणाधिपाधिपा छे नौ प्रधान क्षेत्र पतिर्गुणेश छे सोलह सप श्वेता सुतरोपनिषद इसके बाद प्रश्न किया वेद में कपरमो कस्मान मृत्यु कस्खिल ज्ञातम भवति परम देव सुप्रीम पावर सबसे परे वाला कौन है किससे मृत्यु डरती है भया दस्यपति भया तपति सूर्य भयादींद्रश्च वायुश्च मृत्युवचमा दो तीन तीन कठोपनिषद भीषास्माता पवते दो आठ तैत्तरीोपनिषद मद्भयाद सूर्य स्तपति मद्भयाद बरसती इंद्रो दग्निर मृत्यु मत भया तीन पचीस बयालीस भागवत और किसके जान लेने पर ध्यान दो सब कुछ अपने आप जान लिया जाता है एक को जान लेने पर सबको जान लिया जाता है क्या मतलब एक मिट्टी के ढेले को अगर कोई पूरा पूरा जान ले ये कैसे बना है इसमें क्या क्या है इसका क्या गुण है वो तो सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए एक लोहे के कण को अगर कोई जान ले तो सब लोहे की बस्तियों बस्तियों का ज्ञान हो जाए तो ऐसे एक वो कौन है जिसको जान लेने पर सब कुछ समझ में अपने आप आ जाए अलग अलग जानना न पड़े प्रश्न किया गोपाल तापनी उपनिषद का दूसरा मंत्र तो उत्तर मिला कृष्णो हवई परम दैवतम वो सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है गोबिंदान मृत्यु विभेद उन्ही गोविंद से मृत्यु डरता है और सब को अपने अंडर में रखता है और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम ज्ञातम भगवती उन्हीं गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण को जान लेने पर सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सर्वेश भावार्थो भवति स्थिता तस्यापि भगवान कृष्ण कि मद वस्तु रूप्यता दस चौदह सत्तावन सबका जो कारण है पृथ्वी का कारण जल जल का तेज तेज का वायु वायु का आकाश आकाश की तनमात्रा उसका अहंकार उसका महान उसका कारण प्रकृति उसका कारण श्री कृष्ण उसका कारण कुछ नहीं तो अगर आदि कारण को जान लिया जाए तो सब अपने आप समझ में आ जाए और अगर बाहर वाला यानी किसी ने पृथ्वी को जान लिया तो वो जल को नहीं जान सकता किसी ने पृथ्वी और जल दोनों को जान लिया तो वो तेज को नहीं जान सकता सब का जो आधिकारण है वो कृष्ण है फिर कहता है वेद एको बची बसीवगा कृष्ण ईड उन्नीसवा मंत्र गोपाल तापनी उपनिषद वो कृष्ण सर्वगा सर्व व्यापक है जैसे ब्रह्म व्यापक है सर्वत्र निराकार ऐसे साकार भी सर्वत्र व्यापक है गोपियों को दिखता था जित देखू तित श्याम श्यामयी है बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में वृचन में बेलन में बाटिका में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हिरन में हारन में भूषण में तन में गोकुल में गोपिन में गायन में गोधन में ही ब्रजमंडल के रेणु में कण में जहा जहां देखूं तहा श्याम ही दिखाई देत मेरो श्याम छाई रहो नैनन में मन में सर्वत्र वो सगुण साकार भगवान व्याप्त हैं खड़े हैं आख हो तो दिखाई पड़े आदि जगदगुरु शंकराचार्य को दिखाई पड़े थे तो उन्होंने लिख दिया यद्यपि साकारोय तथई कदेश विभा था सर्वगता सर्वात्मा तथा सच्चिदानंदा ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन बनकर आए हैं अज्ञानियों को एक जगह दिखाई पड़ते हैं नंद की गोद में यशोदा की गोद में गोकुल के एक मकान में और जगह नहीं दिखाई पड़ती लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं वो सब जगह रहते हैं सर्वत्र व्यापक हैं और एकोपिसन जो बहुधा विभात फिर कहता है वेद एक हैं और अनंत रूप धारण कर लेते हैं महाराष्ट्र में जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए सोलह हजार एक सौ आठ स्त्रियों से विवाह करना हुआ तो भला कौन पंडित विवाह करवा सकेगा सोलह हजार एक सौ आठ से और कितने महीने लग जाएंगे तो वो बिचारी स्त्रिया और वो स्वयं श्री कृष्ण तब तक न कुछ खाएंगे न पिएंगे न नहाएंगे न धोएंगे अरे सोला हजार एक सौ एक की शादी में सारी रात बीत जाती है आप लोगों में बहुतों की हुई है याद होगा और नहीं अपनी हुई तो दूसरे की देखा होगा लेकिन वहां श्री कृष्ण स्वयं 16,108 बन गए बनना क्या है नारद जी गए उन्होंने देखा कि 16,108 से कैसे निभते हैं अकेले और कितनी लड़ाई होती होगी आपस में ईर्ष्या ना ना हर स्त्री को यही अनुभव होता था केवल मेरे पास है और कहीं नहीं गए महाराष्ट्र में हर गोपी को यही रियलाइज हुआ यही अनुभव किया वो मेरे गले में हाथ डाले हैं और किसी के नहीं जितने सखा गोचारण में कलेवा कर रहे हैं सब समझ रहे हैं मेरे ही मुंह में डाल रहे हैं क्योंकि वो सर्व व्यापक है दुभिजम ज्ञान मुद्राढ़म भन फिर कहता है वेद वो दो भुजा वाले हैं बाली वो सबके शासक हैं श्री कृष्ण आठवां मंत्र तम एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम गोपाल तापनी उपनिषद का तैतीसवां मंत्र वो सच्चिदानंद शरीर वाले हैं उनका शरीर उनसे भिन्न नहीं है वे भी सच्चिदानंद शरीर भी सच्चिदानंद कृष्ण यो परमो देवा तम रसयेत तम भजेत उन्हीं का भजन करो उनचासवा सूत्र कृष्णो ब्रह्मतम का बारहवा मंत्र जोशो परब्रह्म ब्रह्म गोपाल गोपाल का पंद्रहवा मंत्र जोशो गोपाला, गोपाल का सोलह मंत्र कृष्ण हव हरि परमो देवा सर्व विधि स्वर्ग परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सब्यो बृंदाराधि बृंदावनादिनाथ स एकेर तस् हवै द्वैतनोनारायण खिल अखिल ब्रह्मांडाधिपतिकोश प्रकृत प्राचीनो नृत्य तस्य शक्त कदा लादिनी सन्दी ज्ञने क्रियावाहलानीयसी परूता कृष्णेन आराध्यते राधा राधोपनिषद माम वेद मंत्रों में श्री कृष्ण ही परतत्व है जिसको अद्वै तत्व कहा है भागवत ने भदंती तत् तत्व विद तत्व श्री कृष्ण भगवान के हम नित्य दास हैं ध्यान दो नित्य शब्द पर ध्यान दो नित्य दास एक दास होता है टेम्परेरी आप लोग नौकरी करते हैं अब नहीं करेंगे जी इस्तीफा दे रहे हैं क्या करेगी गवर्नमेंट नहीं करते अरे हम पे नहीं लेंगे तो मत दो पे अपनी इच्छा है सर्विस किया अपनी इच्छा है छोड़ दिया लेकिन श्री कृष्ण की सर्विस ये तो हमारा नित्य नेचर है नेचर स्वभाव जीवेर स्वरूप हॉय कृष्णेर नित्य दास हमारा स्वरूप है तटस्थ लक्षण है अगर आप लोग हैं श्री कृष्ण का तो बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते विदेशों में अब बहुत से लोग तो गाली देते हैं ऐसी संप्रदाय भी है अरे वो श्रीकृष्ण को गाली देते हैं लेकिन किसको गाली नहीं देते ऐसा भी कोई होगा हा वो एक ही है आनंद आनंद के दास हैं सब सब हाँ, सब नास्तिक आस्तिक कम्युनिस्ट कोई भी सिद्धांत वादी हो साथ आनंद चाहते हैं आनंद भी नहीं आनंद ही और आनंद और श्री कृष्ण ये दोनों पर्याय बाकी शब्द है ये मैंने सैकड़ों बार बताया है आपको आनंदो ब्रह्मजाना रसोब विज्ञानम विज्ञानमानंदम ब्रह्म तो आनंद का दास होना ये टेम्परेरी नहीं अभ्यास करके हम दुख चाहेंगे आज से अरे अभ्यास करके हजार बार मर जाओ हो ही नहीं सकता आनंद ही चाहना पड़ेगा क्योंकि आनंद के अंश उसके दास हैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को जान कर ही इन दोनों प्रश्नों का हल हो सकता है ये मैंने डिटेल में बताया था लेकिन उनको कोई नहीं जान सकता यह भी विस्तार से बताया गया था लेकिन जाना जा सकता है यहां पर मैंने आपको छोड़ दिया था अब आगे चलिए फिर चलिए बेदों में बेदों ने कहा अणोरणीयान महतो मही गुहाम हो तमक्रतु पश्यीत शोको धातु प्रसादान महिमानीसम श्वेताशुत्रोपनिषद तीसरे अध्याय का बीसवा मंत्र क्या मतलब <coughs> उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है पाया जा सकता है यह मंत्र कठोपनिषद में भी है एक दो बीस यह मंत्र नारायणोत्तरोपनिषद में भी है पहला मंत्र यह मंत्र सर्भोपनिषद में भी है इक्कीसवा मंत्र वो जिस पर कृपा कर दे और कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे नोट करो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे यानी उसकी आंख हमारी आंख में प्लस हो जाए तो हमारी आंख श्री कृष्ण की आंख बन जाए दिव्य आख तब वो दिव्य शरीर दिखाई पड़ेगा कान भी दिव्य हो जाए तो मुरली सुनाई पड़ेगी एक, एक इंद्रिय सब श्री कृष्ण की मिल जाए हमको तब उनका प्रत्येक विषय प्राप्त होगा इसी प्रकार पांचों ज्ञान इंद्रियों के अतिरिक्त तो उनकी बुद्धि मिल जाए तब उस सर्वज्ञता वाली बुद्धि से श्री कृष्ण को जाना जाएगा अरे अनंत बार श्री कृष्ण को हमने देखा है इन मिटीरियल आंखों से लेकिन बुद्धि माइक है न तो उसने कहा हमने देखा है वो तो हमारे बच्चे से भी है है और गए गुजरे हैं। पर तुमने ये नहीं सोचा ये तुम्हारी आंख किसकी बनी है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच से पूरा शरीर बना है और ये पांच माया के विकार हैं उनका शरीर सच्चिदानंद है तो तुम्हारी आंख से वो सच्चिदानंद नहीं माइक दिखाई पड़ेंगे स्पेंसर एक फिलॉसफर हुआ है विदेश में उसने कहा अगर किसी मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान का ज्ञान हो जाए तो वो भगवान माइक होगा मिटीरियल तत्व होगा कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा स्पिरिचुअल के लिए स्पिरिचुअल इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए बिल्कुल मोटी सी बात अरे देखो जब प्राकृत कान से प्राकृत आंख वाला काम नहीं हो सकता आंख देखती है हाँ? कान से देखो इम्पॉसिबल hey, क्यों अरे पंच महाभूत का कान बना पंच महाभूत की आंख बनी उसी रज वीरज से पूरी बॉडी बनी है हाँ? हाँ जी बनी तो उसी एक चीज से है लेकिन सब अलग अलग मामला है सबकी गवर्नमेंट अलग अलग है क्या कमाल है ये विभाग किसने किया कब किया कैसे किया माँ के पेट में माँ ने किया डेडी ने किया आजी हाँ उनको क्या मालूम है गदों को वो तो क्या करेंगे हो ये सुप्रीम पावर का कमाल है जो अंदर बैठा है एक इंद्रिय बना दिया उसी पांच पदार्थ से खाली सुनोगे आख तुम खाली देखोगी नासिका तुम खाली सूंघोगी त्वचा तुम खाली स्पर्श करोगी रसना वाह क्या बात है सबका अलग अलग विषय बना दिया मां के पेट में और एक मन भी बना दिया एक बुद्धि बना दी और सामान वही बनाने का पंच महाभूत अरे देखो मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े क्या हर भाग मिट्टी ही तो है सुराही बनाता है मिट्टी से तो सुराही का प्रत्येक अंश एक सा होता है पर यह सब अलग अलग हो गया ये देखो कमाल ललाट के ऊपरे बाल होंगे इधर नहीं आएंगे स्त्रियों के मुंछ नहीं होगी अरे क्या नाटक है जी ये नाटक नहीं है अलौकिक कृत्य है अलौकिक पर्सनैलिटी का एक कमाल है भगवान का ये कमाल है तो भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान का ग्रहण होता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवत लाभ प्राप्त किया फिर वेद कहता है देव प्रसादाच छैस श्वेता फिर वेद कहता है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मे धया न बहुना श्रुते न मे वैस वृणुते तेनास आत्मा विवृणुते तनूग स्वाम एक दो तेईस कठोपनिषद और ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है तीन दो तीन क्या मतलब मतलब उस भगवान को देखने सुनने सूंघने रस लेने स्पर्श करने जानने के लिए कोई और साधन नहीं है प्रवचन सुन के नहीं मिलेगा पुस्तकें पढ़ के नहीं मिलेगा खोपड़ी लगा के ये चार अंगुल की समझ में नहीं आएगी फिर वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देगा वो उसको जान सकता है पा सकता है ये वेद कह रहा है गीता भी यही कहती है भगवान ने अर्जुन से कहा तमेव शरण गच्छ भावे न भारत तत्प्रसादात वो भगवान जब कृपा करेंगे तब उनका लाभ पा सकोगे 18 बासठ पूरी गीता का लेक्चर दिया 18 अध्याय अर्जुन ने बेमनी से सिर हिलाया, यस यस, जी जी लेकिन बैठा नहीं कुछ 18वें अध्याय में जब छाछठवा श्लोक बोले सर्व धर्मान माम एकम शरणम ब्रज ये धर्म धर्म धर्म की बीमारी लगा रखा है तूने छोड़ दे इसको केवल मेरी शरण में आ जा माम एकम एकम और पाप लगेगा जो आपने वेद में लिखा है धर्म छोड़ने का अहं तो जो शरण में नहीं आता उसको पाप लगता है जो शरण में आ जाता है उसको पाप नहीं छू सकता पुण्य भी नहीं छू सकता कोई कर्म छू नहीं सकता कुशला चरित नहीं स्वार्थो न विद्यते विपर्जय वर्थो निरहकारिणाम विभो अरे भगवान ने अर्जुन से कहा तू कहता है मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा जस्त नाकृतो भावो बुद्धिर्ज न लिप्यते लोकान पिछम लोका न निबध्यते 18, 17 गीता जिसमें कर्तृत्वाभिमान न हो मैं करता हूं और उसका मन मेरे पास हो तो वो करोड़ों मर्डर करके भी बिना मर्डर किया हुआ माना जाएगा क्योंकि उसका मन तो मेरे पास था खाली शरीर से कर्म किया तो शरीर के कर्म को कर्म नहीं कहते एक्टिंग कहते हैं जैसे आप पहल फूल बनाते हैं आप लोग मजाक करते हैं आप लोग ससुराल में तो उसको फील नहीं करते क्योंकि मनसा खराब नहीं है विनोद है जहां दुर्भावना होती है उसी को अपराध कहते हैं जिसमें मन की मंशा हो तो वेद कह रहा है वो जिस पर कृपा करके अपना उपकरण मैटर इंद्रिय मन बुद्धि दे दे वो जान सकता है तो अर्जुन से भगवान ने 18 अध्याय के लेक्चर के बाद पूछा कच्चि ज्ञान समूह प्रनस्टे धनंजय तेरा अज्ञान गया मैं ठेका ले रहा हूं पाप नहीं लगेगा अज्ञान गया ज्ञान हुआ युद्ध करेगा बोल नहीं तो मैं जाता हूं हमको द्वारिका से बुला के यहां और घोड़ा हाकने वाला बना करके और युद्ध में अब कहता है युद्ध नहीं करेंगे ए, तुझको पहले नहीं मालूम था किससे युद्ध करना है जब तूने हमको मांगा था बिना हथियार के तो कैसे मांगा था अरे तुझको कहना चाहिए था महाराज आधा फौज आधी दुर्जोधन को दे दो आधी फौज मेरे साथ रहे अब आप बाहर बैठे बैठे देखो तूने तो मुझे मांगा बिना हथियार के तो ये तो वागानी ही ऐसा करेगा जिसको ये पक्का फेप हो कि मैं भगवान हूं तो अर्जुन ने कहा ये अठारह बहत्तर अर्जुन ने कहा नष्टो लब्धा स्मृतिलब्धा प्रसादान आच्युत आपकी कृपा से ज्ञान हुआ आपने बुद्धि दे दी तो समझ में आ गया अपनी बुद्धि से नहीं आ सकता अठारह तिहत्तर ओ भागवत भी यही कहती है अथा पिते देव पदय प्रसाद लेशा नुगृहित ही जाति तत्व भगवन्महिमो चान्य एक को पिचिर भी जिस पर महाराज आप कृपा करके अपनी शक्ति दे दें वो जान सकता है आपको वो पा सकता है आपको दस चौदाह उन्तीस भागवत और रामायण में तो भरा पड़ा है तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानत भगत भगत उर्चन राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राई जानी न जाई राम प्रभुताई और जान बिनु न हो परतीती पर बिनु परतीती न हो प्रीति बिना राम कृपा के राम को कोई नहीं जान सकता ये जो कहा जाता है माया भ्रम हा है ठीक हाँ, है लेकिन सोदासी रघुबीर की समझे मुझे मिथ्या सोपी जड़ है छोटा न राम कृपा बीनू नाथ कहू पद रूपी बिना भगवान की कृपा के ये नहीं जाएगी माजे प्रपद्य माया में तरंती ते गीताचदा ये धनता सर्वात्मपदो यदि निर्भ्यक ते दुस्तरा मतर च देव माया दो सात बयालीस भागवत कोई माया को उत्तीर्ण नहीं कर सकता बिना भगवत कृपा के हे ब्रह्म रजत शिप महा भाषि यथा भानु कर भारी यदपिम्र तु काल सो भ्रम न को कुटारी और जासु कृपा असभ्रम मिट जाई कृपालु रघुराई ये उनकी कृपा से ही भ्रम जाएगा अपनी बुद्धि से अपने विचार से करोड़ों कल्प लगाए जाओ खोपड़ी और उल्टा असर होगा श्रुति पुराण बहु कहे वो उपायी ध्यान दो छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई जितना पढ़ोगे ग्रंथों को उतने उलझते जाओगे ये भी लिखा है ये भी लिखा है क्या सही है क्या गलत है मैं पागल हो जाऊंगा <laughs> तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा देखा जाएगा प्राप्त किया जाएगा ये बात वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ सब संत सब पंथ कह रहे हैं और लॉजिक से भी बात समझ में आती है कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई दिव्य वस्तु है ही नहीं जिससे हम भगवान को पकड़ ले अरे हमारा शरीर और शरीर के अंदर वाली इंद्रियां मन बुद्धि ये सब पंच महाभूत के माया के विकार है और हम इससे परे दिव्य भगवान के अंश है तो हमको कौन जानेगा ओ प भगवान को तो कल्पना भी करना पागलपन है तो भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है ये बात समझ में बैठेगी बैठ गई तो अब और समस्या खड़ी हो गई कि साहब देखिए फिर तो ऐसा है कि जब वो कृपा करेंगे तो फिर हो गया हम क्या करें हमारी गलती क्या जो हमको चौरासी लाख में घुमाया जा रहा है अरे जब वो कृपा करेंगे तो उनको जानेंगे तो उनमें विश्वास होगा तो उनसे प्रेम होगा तो वो कृपा करेंगे तो पहले भी कृपा बाद में भी कृपा जब हम जान नहीं सकते तो हम अपराध करेंगे ही और करेंगे क्या जब जयंत ने चोंच मारा था सीता के हृदय में और बिचारा श्रय लोक में घूमा किसी ने क्षमा नहीं किया तो फिर आया राम के पास और राम ने कहा मैं नहीं क्षमा कर सकता तो सीता जी ने कहा पति देव एक बात कहूं हा कहो न कश्चिन नापराध्य जब तक आपकी कृपा न हो और माया न जाए तब तक क्या कोई बिना अपराध किए रह सकता है अरे अपराध क्यों करता है मनुष्य अज्ञान से और अज्ञान क्यों है माया से और माया को हटाने की पावर किसी है योगी ज्ञानी में भी नहीं है तो महाराज फिर इसके बिचारे की क्या गलती है इसने जो गलती की वो तो करनी चाहिए सभी करते हैं जितने मायाधीन जीव हैं, जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई वो सब गलती करते हैं पाप करते हैं ना माने ये और बड़ा पाप गलती भी करे और गलती माने भी ना हा? ऐसे हैं हम लोग विचित्र इसलिए मैंने वो दोहा बना दिया है ऐसे पतित विचित्र को है कि हम अपराधी हैं अपराधी नहीं मानते लड़ जाए अगर कोई बोले तो तुम कामी हो क्रोधी हो लोभी हो मोही हो पापात्मा हो एक शब्द भी हम सुनने को तैयार नहीं है सब हा है हा, हा, हाँ तो तो भगवान की वो कृपा जिससे माया जाए अज्ञान जाए भगवान का वो सब सामान मिले जिससे भगवान का ग्रहण हो ये कैसे हो और ऐसा तो हो नहीं सकता जी कि कोई शर्त ना हो क्योंकि अगर शर्त न होती तो फिर सबको भगवत प्राप्ति हो जाती सब जगत गुरु शंकराचार्य निम्बारकाचार्य माध्वाचार्य तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन जाते हम लोगों को क्यों चौरासी लाख में घुमाया जा रहा है और कुछ लोगों को अपने पास बुला लिया अपना ज्ञान आनंद दे दिया इसका मतलब कुछ शर्त जरूर है वो वेदों शास्त्रों के द्वारा जानना पड़ेगा वो शर्त क्या है फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की